मंत्र पाठ करते हैं ओम सहनावतु सहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तु मेषा शांति शांति शांति हाजी हाँ जी, हाँ जी बोलिए बहत्तर इसको तो दरी दो बहत्तर पृष्ठ संख्या हाँ जी सूत्र पंद्रह सूत्र हाँ जी जो जी जो भाषण है वो तो तो सूत्र में भाषा तो भाषा की दृष्टि दृष्टि से से है। है के का मतलब है, जिन अक्षरों को जहाँ जैसा रखने से वो उसका उसका सूत्र उस तरह बनता है उसकी सुंदरता उसको उसी तरह रख के जैसे आत्मा को पहले रखा आत्मा फिर इंद्रिय है तो वहां संधि हो सकती है तो आत्मे इंद्रिय ऐसा कर दिया वो संधि समास और बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखकर इस तरह बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गई ये तो से भी देख रहा था कि नहीं व्याकरण की दृष्टि से ही है, है। व्याकरण आदि के नियमों को ध्यान में रख करके कर के नहीं केवल अल्पास्तर कारण नहीं है उसके पीछे संधि को भी देखा जाता है समास को भी देखा जाता है बहुत सारे विषयों को देख करके फिर उस तरह बनाया जाता है नहीं नहीं उसकी संरचना देखो ना आत्मेंद्रिय मनोरथ सन्निकर्षा ऐसा बनने में ही इसकी सुंदरता है व्याकरण की दृष्टि से अगर व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखूंगे ना तो आत्मा म, आ, आत्मा मन ऐसा बनेगा चाहिए क्योंकि दोनों व्याकरण की दृष्टि का मतलब है व्याकरण की व्यापक दृष्टि है केवल अल्पाचतरम और केवल वो ही नहीं है किसने बनाएंगे जी अल्पाचतरम और ये केवल अल्पाश्चरम नियम है जहां अल्पाश्चरम की जरूरत है वहां अल्पाचतरम भी लगाएंगे और जहां अल्पास् अल्पाश्चरम न लगेगा ना, लगे ना वहां और दूसरा भी नियम लागू करेंगे ना यहां इसकी आपस में मेल को देखो ना आत्मेन्द्रिय इसी में सौंदर्य है इसका यहाँ व्या, ये यह व्याकरण नहीं है क्या आत्मा और इंद्रिय और आत्मेंद्रिय व्याकरण नहीं है क्या मन के आत्मा आत्म्... मनेन्द्रीय पर वो उसमें सुंदरता नहीं दिखेगी आप नहीं।, नहीं आपको नहीं वो वास्तविकता है बनाया इसीलिए इसी तरह बनाया गया है सुंदरता नियम व्यक्ति के लिए है व्यक्ति के बोलने के लिए है नियम मनुष्य के लिए हैं मनुष्य नियम के लिए नहीं होते बोला यही जाता है व्याकरण जो व्याकरण जो है ना जो लोक में जिस तरह का बोला जाता है जिसमें सुंदरता होती उस सुंदरता की बोली को ध्यान में रख करके तो व्याकरण बनाया ना कि व्याकरण को ध्यान में रख करके भाषा है कुछ नहीं आर्स प्रयोग के साथ साथ तो साधारण सी बात है इसी में इस सूत्र की सुंदरता है जो आप कहना चाह रहे हो उसमें उसकी सुंदरता नहीं है ना ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है अगर वो वैसा उपलब्ध हो तो उसको मानता वो अलग बात है लेकिन नहीं है ना इसलिए नहीं मान सकता जी, हाँ जी बोलिए में की जो आ, जो में जो जो जो है यह अंधकार कर्म कर्म का चलन कर्म देखा जाता है, वो आ, उसका चरण तो भगवत स्पर्शवत द्रव्य से आना hmm. प्राप्त होते हैं hmm. जैसे कि उदाहरण दिन यहाँ मनुष्य पशु पक्षी वनुष्यादय hmm. स्वाकृति ही प्रकाश नेत्र दृश्य सही hmm. अपनी आकृति आकृति से मनुष्य प्रकाश hmm. में न तथा तम स्वाकृतिया प्रकाश नहीं तो वो प्रकाश में दिखाई देता है छाया जो है वो हमेशा प्रकाश में ही दिखाई देती है अंधकार में कभी नहीं नहीं दिखाई दिखाई दिखाई दिखाई देती देती और और से ही दूसरी बात खुद की तभी तो, तो आप कहना चाह रहे हैं आप, आप कहना चाह रहे तो प्रमाण दो ना यहाँ हैं नहीं यहाँ से निकलता ही नहीं आप अपने ढंग से निकाल रहे हो ना ये तो निकल रहा है। तो है। नहीं नहीं नहीं आप जो कह रहे हो वो अर्थ अगर निकलता है तो सूत्रकार ऐसा थोड़ा कहेंगे तम कोई पदार्थी नहीं।, नहीं, नहीं, तो नहीं है आप ये कहना चाह रहे मैं जो कह रहा था वो भी अर्थ निकल रहा आप जो कह रहा है वो भी अर्थ निकल रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं तो दो अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना चाहिए वो विचार इसमें क्या करना है सूत्र के अनुसार लो ना वो अर्थ का फिर वही बात है जब सूत्र ये कहता है कि स्तम अंधकार पदार्थ नहीं है ठीक है ना और मैंने जो अर्थ निकल रहा है निक, बोला है वो अर्थ भी निकल रहा है और आप जो अर्थ कहना चाह रहे वो भी निकल रहा है, नहीं है। जी ये सूत्र क्या कहना चाह रहे हैं अभाव तम अभाव रूप है पदार्थ नहीं है सूत्र कह रहा है ना उन्नीसव सूत्र द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्या तम अभाव रूप क्यों द्रव्य गुण और कर्म के उत्पत्ति में वैधर्म्य होने से दिखाई देता है ना ये भी एक अभाव है, तो है नेत्रो से, नेत्रों से दिखाई देने का मना कर नेत्रों से दिखाई देने का मतलब क्या है आप ये बताइए यहाँ वस्तु नहीं है नेत्रों से दिखाई दे रहा है वो अभाव रूप में दिखाई दे रहा है <laughs> तो जो अभाव के रूप में नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है उसका अभाव मान रहे हैं अभाव मान रहे हैं पहले इसका उत्तर तो ठीक है अभाव अभाव कह रहे हैं हम लोग दिखाई नहीं दे रही छाया है वो नहीं दिखाई दे रही कहा बोल रहे नेत्र दृश्य संति न तथा तम स्वा स्वाकृत्या प्रकाश नेत्र स्व दृश्य बाकी को देखो ना कहीं ना क्या चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं न तथा तम वैसा तम नहीं है जो कि स्व प्रकाशे प्रकाश नेत्र दृश्य अपनी आकृति को लेकर के प्रकाश में दिखाई दे स्वयं की आकृति हो फिर वो नेत्रों से दिखाई दे ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे हैं वो तो, तो उसका है ना जो बताया मनुष्य जा रहा है या कोई भी वस्तु जा रही है तो उसकी छाया के रूप में वो नेत्रों को दिखाई दे रही है छाया अपनी आकृति क्या कहना चाह रहे हैं आप छाया जो अपने अपने रूप में है वो छाया अपने रूप में सत्ता सत्तात्मक रूप में वो सत्तात्मक तो है ही नहीं है तो उसको सत्तात्मक रूप क्यों कह रहे हैं आप सत्तात्मक है द्रव्य भी नहीं है गुण भी नहीं है कर्म भी नहीं है छह पदार्थो में कुछ नहीं है तभी तो अभाव कह रहे हैं आपको पकड़ में आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे वो मनुष्य जाता है उसकी छाया चलती हुई दिख रही है वास्तव में वो भ्रम है वो छाया अपने आप में कोई पदार्थ कोई द्रव्य ऐसा नहीं है वो तो प्रकाश का अभाव के कारण से वो छाया के रूप में दिख रहा है वो छाया अपने आप में कोई वस्तु पदार्थ नहीं है ये कहना चाह रहे और उसी को स्पष्ट के राथा था, था, था मात्र तमा अंधकार जिसको आप अंधकार तम कह रहे वो उस रूप में नहीं है जैसे मनुष्य जाता है तो तमा स्व आकृतिया प्रकाशे नेत्र न नेत्र तम अंधकार अपनी आकृति को लेकर के स्वयं की आकृति को लेकर के नेत्रों से दिखाई दे रहा हो तम ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे और जो दिखाई दे रहा है नेत्रों से वो तम नहीं है अंधकार नहीं है यानी अब भावात्मक कोई अंधकार नहीं है ये कहना चाह रहे और जिसको आप भावात्मक अंधकार कह रहे हो वो भ्रम है ये कहना चाह रहे हैं आया कुछ पकड़ में नहीं आया आप क्या मान करके चल रहे हैं क्या गलत है इसमें न तथा तमह स्व न तथा तमह स्व आकृत्य प्रकाशे नेत्र दृश्यम ये पंक्ति गलत है आपको गलत लग रहा है हाँ जी आपको गलत लग रही है पंक्ति इनको गलत नहीं लग रही है आपको नहीं लग रही आपको नहीं लग रही है मेरे को भी नहीं लग रही है। हाँ तो ठीक है आपको लग सकती है इस, आपको नहीं वो बात नहीं है परीक्षा में लिखो ना ले आपको जो गलत लगी इसलिए गलत लगती है आपको क्योंकि आप ब्रह्म जी को श्रद्धा के दृष्टि से नहीं देख रहे हैं आप सबसे बड़ी समस्या ये है इसलिए आपको गलती लगेगी वो हर हर बात को आपको जो भी इस इस तरह की बात आए ना गलत सारे है, तो ये, सारे लगे, ये, नहीं। ये पंक्ति आपको ठीक नहीं लगे कोई बात नहीं आगे चल करके हो सकता है ये भी ठीक लग जाए नहीं लगेगा तो अच्छी बात है आप प्रतिज्ञा क्यों करते हो आगे भी नहीं लगेगी हाँ इतना दृढ़ विश्वास है क्या आदमी बहुत बदलता है चलो कोई बात नहीं आगे चले और पूछिएगा और किसी को हाँ जी चले सूत्र संख्या तेरह बोलिए तथा विरुद्ध विरुद्धा नाम त्याग तथे विरुद्धा अधर्मिका धन आदान त्याग कार्य वो कहते हैं तथे उसी प्रकार से जो बारहवें सूत्र में जो बात कही है उसको वहां जिस क्रम से बताई गई है तथे उसी प्रकार से अर्थात विरुद्धा नाम विरुद्धों का कौन है वो विरुद्ध अधार्मिका नाम अधार्मिकों का धन आदान त्याग हा। उनके धन का ग्रहण करना नहीं है यानी उनके धन का आदान स्वीकार नहीं करना चाहिए तत्र त्यागे प्रतिलोम्यम विधेयम उस त्याग में प्रतिलोम्यम विधेयम विपरीत लेना है उस क्रम से नहीं लेना है अर्थात पूर्वम हीन आदान त्याग पहले जो हीन व्यक्ति है बहुत कम बहुत बड़ा आधार्मिक है हीन का मतलब है बहुत बड़ा आधार्मिक पूर्वम हीनस्य आदान त्यागा पश्चात समस्या आदान त्यागा उसके बाद में जो सम वाला है उसका त्याग करना है पुनः विशिष्टस्य आदान त्यागा जो विशेष आधार्मिक है उसका त्याग करना है पहले कम आधार्मिक फिर उसके बाद सम उसके बाद विशेष सत्यापत्ति काले सती आपत्ति काले, सत्यापत्ति काले कश्य भी आदान त्यागो न विधेय अगर यदि आपत्ति काल आ जाए उस स्थिति में किसी का भी त्याग नहीं करना चाहिए सूत्रार्थ उसी प्रकार उसी प्रकार का मतलब धार्मिकों के समान अधार्मिकों का भी अधार्मिकों का भी धन अस्वीकार करना चाहिए धार्मिकों का धन भी अस्वीकार करना चाहिए ठीक है आगे बढ़े बोली हीने पर्याग तथे वह आपत्ति काले उसी प्रकार कोई आपत्ति काल हमारे सामने आ पड़े तो स्वस्मिन परस्मिन च धार्मिके जने स्वयं भी धार्मिक है और सामने वाला भी धार्मिक है भुबु, भुबुक्षिते प्राप्ते भूख प्राप्ते की प्राप्ति हो जाने पर यानी भूख लग रही है और आपत्ति काल आ गया प्राण संशयेच अथवा प्राण संकट आ जाए आपत्ति काल तो नहीं है प्राण संशय आ गया यानी कोई आपत्ति का काल नहीं है लेकिन किसी कारण से प्राण संकट में आ गया प्राण संशयेच हीने पर परस्य भोजन त्याग परो ही जनो भोजनात् पृथक कर्तव्य दूसरे को भोजन से अलग कर देना चाहिए यदा हीने परे त्याग इति पाठे परेत अत्याग तन निमित्तम स्व भोजन त्यागो न कर्तव्य उस दूसरे व्यक्ति के लिए अपने भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए ठीक है यानी दोनों धार्मिक है सामने वाला कम धार्मिक है उस स्थिति में उसके लिए भोजन त्याग नहीं करना चाहिए उसी को भोजन से अलग कर देना चाहिए ऐसा कहा योग्यता के ऊपर है दोनों धार्मिक है लेकिन मैं अधिक धार्मिक हूं सामने वाला कम धार्मिक है ठीक है मैं अगर आ, मर जाऊंगा तो जो बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊंगा और वो तो करेगा ही नहीं है इसलिए इसलिए भोजन उसको ना देकर के स्वयं खा लेना चाहिए ऐसा कथन किया है क्या कहना चाह रहे ये केवला की बात नहीं तो आपत्ति में है सामान्य काल नहीं आपत्ति के काल में अगर दोनों व्यक्ति है उदाहरण देते हैं अध्यापक है और विद्यार्थी है ठीक है अब दोनों धार्मिक है और भोजन एक ही व्यक्ति के लिए है एक ही व्यक्ति खा सकता है एक व्यक्ति नहीं खा सकता है ठीक है ना मतलब जितना है उतना अगर ले ले वो, तो वो बच सकता है दूसरा नहीं बच सकता एक ही ले सकता है स्थिति में किसको लेना चाहिए वो प्राण संकट है ना तो प्राण संकट में दे देगा वाली स्थिति नहीं आती है प्राण संकट में तो हर आदमी चाहेगा मेरा प्राण बचाऊं तो स्थिति में वहां पर उसको ना दे करके स्वयं को ले लेना चाहिए ऐसा कथन किया है, तो सकते है। हाँ जी ये जो गुरुजी है वो तो कितना तो नहीं जीना आ, आ, आ, कम जीना आधिक जीना मुख्य कारण नहीं है वहाँ काम आगे वो तो संभव ही नहीं है ना उसका अभी तो बना ही नहीं है नहीं भी तो कर सकता है ये तो कर रहा है काम तो में जा सकता है क्या कब कब जो धार्मिक दिख रहा है वो कब रहा है क्या पता नहीं वो बाद वाली की बात नहीं वर्तमान की बात देखो ना बाद में तो कुछ भी हो सकता है वर्तमान में सुनो तो वर्तमान में तो मैं कर रहा हूँ काम आप तो कर ही नहीं रहे तो जो काम करने वाला है उसी को तो रहना है जो काम नहीं कर रहा है उसको रहने का क्या मतलब है अब ये कहना चाहते हैं वो आ, अब तो नहीं कर रहा बाद में करेगा वो बाद वाली स्थिति छोड़ दी है वर्तमान को देखिएगा ना वर्तमान में कौन कर रहा है बात तो वर्तमान की चल रही है ठीक तो है सूत्रार्थ किसको पुण्य मिलेगा त्याग करने वाले को तो मिलेगा ही उसमें कोई बात ही नहीं आपत्ति काल में आपत्ति काल में अपने से कम योग्यता वाले व्यक्ति सामने हो तो कम योग्यता वाले को त्याग करना चाहिए कम योग्यता वाले व्यक्ति को त्याग करना चाहिए मुझे भी बताया हाँ? कि करने वाले को मिलेगा और जिसने किया उसको मिलेगा? उसको मौका दिया है। क्या मतलब आपने कहा हाँ तो दोनों को मिलेगा न दोनों को मिलेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं दोनों को मिलेगा बड़े आगे बोलिए समय आत्मत्याग पर स्वान गुणयुक्त धार्मिके जने जो हमारे से बराबर है हमारे बराबर ये। अपने बराबर धार्मिक दो जन हैं, उन दोनों जनों की प्राप्ति में प्राण संशये या तो प्राण संशय है से स्व भोजनस्य त्यागा कर्तव्यो अपना भोजन त्याग कर लेना चाहिए समान योग्यता वाले हैं तो जो भी त्याग करें मान लीजिए मैं त्याग कर रहा हूं स्व भोजनस्य त्यागा मैं अपना भोजन का त्याग कर रहा हूं वो भोजन करें यदा परस्य भोजन त्याग कार्य या दूसरे को त्याग करना चाहिए इसमें कोई अंतर नहीं है या मैं त्याग करूं या वो त्याग करो दोनों को फल बराबर मिलेगा ऐसा होता नहीं फिर समान योग्यता क्या हुई इधर उधर क्यों भागते हैं आप तो ऐसा नहीं है समान योग्यता का मतलब दोनों विवेक ये समझदार है दोनों को पता है फल के बारे में सब कुछ जानकार है मूर्ख लोग नहीं है ऐसी स्थिति में दोनों को पता है कि चाहे आप खाओ चाहे मैं खाऊ फल तो दोनों को मिलना है इसलिए चाहे आप त्याग करो चाहे मैं त्याग करूं इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं दोनों को फल जी बिल्कुल त्याग करने त्याग करने का जो फल है वो फल वो जैसा त्याग करने वाले को मिलेगा वैसा ही फल खाने वाले को भी मिलेगा तभी तो तभी तो, तभी तो होगा ऐसा तो नहीं होता है नहीं। आगा। आगा। ऐसा नहीं होता है इसका मतलब है वो समान योग्यता वाला नहीं है समान योग्यता वालों में ये होता है अगर आपने कह दिया पहले आप करो जी तो बस मैं करूंगा वहां नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा आप ही करो ये नहीं चलता वहां पर इसका मतलब समान योग्यता नहीं है अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना आपस का जो समझ वो वही लोग रखते हैं जिनको समान योग्यता है अगर मैंने कहे जी कह दिया आपने नहीं कहा मैंने पहले कह दिया आज आप करो तो बस आप करेंगे आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा आप ही करो, ठीक है आप कहते तो मैं कर देता हूं अगर मैंने कह दे तो आप कर देंगे दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है समझ है बुद्धि है विवेक है वहां पर उस स्थिति में और दोनों समाज है तो। वो तो फिर तो ठीक है वो तो वो तो वहां तो कोई बात ही नहीं फिर वो तो वहां तो बल का प्रयोग होता है वो छीन के खाएगा वो तो छीन के खाएगा तो वहाँ पाप ही बनेगा के लिए। ये तो सब विशेष व्यक्तियों के लिए ना वहां तो फिर तो वो छीन के जब खाएगा तो तो उसको पाप लगेगा के के लिए। नहीं कोटि का भी ना हो आप जैसे व्यक्तियों में भी ऐसा होता है साधारण में भी अच्छे धार्मिक होते उनमें भी ऐसा होता है माँ भी तो ऐसा करती है एक ही रोटी है बेटा चाहे तू कहा खा लिया मैं खा लू वैसे माँ नहीं कहती है मैं खा लू लेकिन एक बात कह रहा हूं अगर बुद्धिमती माँ हो तो वो भी कह सकती है बुद्धिमती का मतलब है कि वो आगे पीछे सबको ध्यान में रखते हुए मोह को त्याग करते हुए फिर वो अगर देखे तो उसमें कोई बात नहीं बेटा तू खा लिया मई खा लू दोनों में से कोई बात है एक ही बात है ऐसा भी सांसारिक लोगों में भी ऐसा होता है चले तो उस स्थिति में फल दोनों को बराबर मिलेगा तभी तो त्याग हो रहा है चाहे समय आत्मत्याग पर त्याग होगा न अंतरम बहुत किम नहीं उसमें यह देखना होता है दोनों अगर समझदार हैं हाँ। तो लाभ किसमें ज्यादा है उसको देखना चाहिए अगर माँ बेटे में मान लीजिएगा माँ अधिक अवस्था वाली है और बेटा जवान है तो जवान बेटे को त्याग करना चाहिए और माँ को दे देना चाहिए बेटा हो। हाँ तो ज्ञानी हो तभी तो बता रहा हूं मैं माँ से अधिक ज्यादा ज्ञानी हो तब तो माँ को त्याग करना चाहिए इसमें तो कौन सी बात है अथवा छोटा सा बच्चा है हाँ? तो माँ को त्याग करना चाहिए छोटे बच्चे को देना चाहिए वो सहन नहीं कर सकता वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है ना किस परिस्थिति में हम लोग हैं उस परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होता है उसमें कोई बात ही नहीं परंतु यदि विशिष्टे सूत्रा नहीं हुआ अच्छा समान योग्यता समान योग्यता वालों में समान योग्यता वालों में नहीं वो विशेष तो आगे आ रहा है समान योग्यता वालों में स्वयं त्याग करे या सामने वाला त्याग करे स्वयं त्याग करे या सामने वाले त्याग करे दोनों में कोई अंतर नहीं आता परंतु विशिष्टे आत्म इति स्वस्म गुण धार्मिके जने तु अपने से विशिष्ट गुण वाले धार्मिक व्यक्ति की स्थिति में आत्मनो भोजन त्यागो विदेया स्वयं अपना भोजन त्याग कर देना चाहिए उसे दे देना चाहिए सती आपत्ति काले भोजन मंत्र प्राण संशय अगर आपत्ति काल है भोजन मंत्र भोजन के बिना वहां प्राण संशय प्राण संकट आ जाने पर ऐसे इस अर्थ में भी इति प्रकारे, इस प्रकार अर्थ वाले में भी ले सकते कलु एता अवसरे ऐसा अवसर आ जाने पर यथा योग्यम अनुष्ठेयम यथा योग्य अनुष्ठान कर लेना चाहिए अर्थात विशिष्ट अगर है सामने वाले तो अपने को मार मैं मर जाऊं कोई बात नहीं आप जिंदा रहो इस हाँ जी एक मुक्ति का का है जी चुका है लेकिन नहीं लगी और लगाने के लिए लगाने के लिए मेहनत कर रहा है पुरुषार्थ कर रहा है ठीक है अब अब नाव में जा रहे हैं ऐसी स्थिति आई कि कोई एक ही जीवित सकता है तो क्या करना अगर परिस्थिति को देखना है यानी बहुत पढ़ा लिखा है सारी योग्यता है पर समाधि लगी नहीं है पर समाधि लगाने के लिए मेहनत कर रहा है पुरुषार्थ कर रहा है और एक की समाधि लग चुकी है कौन सी समाधि असंप्रज्ञ समाधि और जीवन मुक्त भी हो चुका है तो उस स्थिति में उस सामने वाले को बचाएगा जीवन मुक्त व्यक्ति ये तो अलग परिस्थिति आ गई ना उसका तो कल्याण हो गया उसको वैसे ही मुक्ति में जाना था सामने वाले को वो बचाएगा जीवन मुक्त वाला उनको बचाएगा जीवन मुक्त वाला खुद मरेगा हाँ क्योंकि उसका तो प्रयोजन ही पूरा हो गया भाई यहाँ विशिष्ट का मतलब ये तो नहीं कहना विशिष्ट कहा नशिष्ट किया गया हाँ जी विशिष्ट का अभिप्राय समझो ना गुण विशिष्ट का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सामने ठीक है ना तो गुण विशिष्ट का मतलब यहाँ ये की जैसे ये भी साइंस पढ़े हुए है मैं साइंस नहीं पढ़ा हुआ हूँ ठीक है ना साइंस तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन आध्यात्मिक विद्या मेरे पास में है उनके पास नहीं है वो भौतिक विद्या के तो एक्सपर्ट है कुशल है और मैं भौतिक विद्या को तो नहीं पढ़ा पढ़ाऊँ लेकिन आध्यात्मिक विद्या पढ़ा हूँ और मैं आध्यात्मिक विद्या पढ़कर करके अपने जीवन को उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा बना चुका हूँ उन्होंने इतनी अच्छी विद्या होते हुए भी वो इस तरह अपनी स्थिति को नहीं बनाया और मैं समाज के साथ में जुड़ कर अच्छा काम कर रहा हूँ वो इतना अच्छा इस तरह का काम नहीं किया उन्होंने तो यहाँ पर उनसे अधिक गुण विशिष्ट है ना आध्यात्मिक गुण तो भौतिक गुण से विशिष्ट माना जाता है इस अर्थ में है। तो धार्मिक तो वो भी धार्मिक है भौतिक विद्या वाले ऐसा, ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं है धार्मिक तो सभी होते हैं भौतिक व्यक्ति भी भौतिक विद्या वाले भी और आध्यात्मिक विद्या वाले दोनों धार्मिक होते हैं क्या आध्यात्मिक विद्या वाला धार्मिक होता है या बौद्धिक विद्या वाला धार्मिक नहीं वो परिस्थिति विशेष है कोई बौद्धिक विद्या वाला भी अधिक धार्मिक हो सकता है पर उस प्रसंग में हम नहीं कर रहे हम दोनों को बराबर दृष्टि में रखते हुए कर रहे हैं कोई आध्यात्मिक विद्या का मतलब यहाँ पर केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है आध्यात्मिक विद्या का मतलब व्यवहार अध्यात्म बोलते ही वहा व्यवहार सामने आता है ना कि पोथियां पढ़ना नहीं आध्यात्मिक विद्या ये जानता है इसका मतलब है व... व... आध्यात्मिक व्यवहार विद्या को जानता है इसने योग पढ़ा सांख्य पढ़ा वैशिष्ट पढ़ा उपनिषद पढ़ा ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा सब पढ़ा हाँ? पर आध्यात्मिक नहीं, नहीं है ये है वो तो शास्त्र हैं वेद पढ़ना भी बौद्धिक बोति, विद्या जैसा ही है वो परा नहीं है वो अपरा है चारो वेद पढ़ना भी अपरा विद्या नहीं पराविद्याद्या परा ही माना जाता है जब तक वो हाँ आध्यात्मिक उसको व्यवहार में उतारने वाला ना बने मैं आपको बोलू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए मैंने पढ़ा है शास्त्रों में लेकिन खुद गुस्सा कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक विद्या को नहीं प्राप्त किया हुआ हूं वो ज्ञान कम का मतलब शब्द ज्ञान तो उसके पास है तभी तो व्यवहारिक है ज्ञान कम का मतलब है शब्दों शब्द ज्यादा नहीं है उसके पास शब्द विद्या ज्यादा नहीं है लेकिन विद्या उसके पास अच्छी है तभी तो वो व्यवहार उसका अच्छा है पकड़ में आ रहा है मतलब शब्द शब्दों को तो नहीं पढ़ा उसने बहुत सारे शब्द नहीं जानता लेकिन जितना जानता उसको व्यवहार में उतारता है यह बड़ी बात होती है शब्दों को बहुत जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो कोई भी जान सकता आज के लोगों के मनों में बहुत है शब्दों को लेकिन वो जितना भी जाना है लेकिन उसको व्यवहार में उतारता है वो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। उसने सुना है पढ़ा है लोगों से कि सत्य बोलना चाहिए अहिंसा का पालन करना चाहिए परिग्रह नहीं करना चाहिए बहुत कुछ उसने सुना है जितना भी सुना उसका पालन कर रहा है वो बहुत बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ा उसने और जो बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं वो हिंसा कर रहे हैं असत्य बोल रहे हैं अवसरवादी बन रहे हैं और परिग्रह बहुत करते जा रहे हैं तो उनकी अपेक्षा तो यह बहुत बड़ा आदमी है इस रूप में समझना चाहिए क्योंकि दोनों विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अधिक महत्व रखती है क्यों उसके कारण से वो अपने जीवन को बना रहा है दूसरों को भी बना सकता है तो इतना पढ़कर के भी ना खुद का जीवन बना रहा है ना दूसरे के जीवन को बढ़ा सकता है केवल शब्द शब्द बोलता है तीर मारता रहता है शब्दों शब्दों से वो ठीक नहीं इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं आ, आ, क्या लिखते हैं व्यवहार वाहनों में हाँ जी नहीं व्यवहार वाहनों में लिखते हैं ना नहीं नहीं धार्मिक जो है ना वो बहुत बड़ा आत्मैदान बन सकता है तो वहां विद्वान का मतलब वहां है धार्मिक विद्वान केवल शब्दों का विद्वान नहीं है मतलब शब्द विद्या भी हो और धार्मिक भी रहे ये बहुत कठिन होता है व्यक्ति का वहां विद्वान का मतलब केवल शब्द विद्वान का नहीं है वहां अर्थ वहां विद्वान का मतलब है व्यवहारिक विद्वान, जैसे वो किसी के विद्वान है, नहीं वो आजकल जो बोलते है बहुत विद्वान है उसके दो तो अर्थ हो सकते हैं मतलब शब्दों को बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अधिकांश जो शब्दों को पढ़ा लिखा उसी के लिए बोला जाता है ये बहुत बड़ा विद्वान है ये शब्द विद्या को जानने वालों के लिए अक्सर बोलते हैं लोक में आजकल क्या है हाँ जी बोलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जी इतना मतलब विशिष्ट व्यक्ति वो है और जो समाधि प्राप्त है और जीवन मुक्त वाली अवस्था में है तो वो जो समाज को जो कार्य करेगा तो वो व्यक्ति जो अभी बस आया ही आया है तो वो इतना नहीं बात नहीं समझे वो अभी आया वाया नहीं है नहीं उनके वो उनकी बात समझो वो बहुत बड़ा विद्वान है पढ़ा लिखा है और बस केवल समाधि की स्थिति तक पहुंच गया है लेकिन अभी लगाया नहीं है और लगा हुआ उसी में, में उस परिस्थिति में वो उसकी योग्यता को देख रहे हैं ना ये व्यक्ति अगर थोड़ा भी रहेगा ना ये समाधि लगा सकता है और बहुत बड़ा उपकार कर सकता है मैं मेरा तो हो चुका है जब कुछ मेरे को तो मुक्ति में जाना है हाँ, हाँ, तो, तो तो मैं उन्हीं को जीवित रखूंगा <laughs> क्योंकि वो जीवन मुक्त नहीं है वो जीवन मुक्त नहीं है आ, याद रखना वो जीवन मुक्त नहीं है ये याद रखना उन्होंने अपने जीवन का प्रयोजन को पूरा नहीं किए ये।, ये याद रखना कैसे क्या होता है उन्होंने बताया कि मैं जीवन मुक्त हो चुका हूं वो बताने पे और क्या बताएगा ना योगी बताता है कि मैं जीवन मुक्त हो गया मेरा प्राप्तम प्राप्त जो करना था इस दुनिया में आकर के सब कुछ कर लिया अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है शेष नहीं है मैं हो गया हूँ जीवन मुक्त शरीर छोटा मुक्ति में जाऊंगा ऐसा बताए तो नहीं कौन मानते हैं समाधि लगाए ये तो मानते हैं पर वो जीवन समाधि लगाया ऐसा माना जाता है पर ये नहीं माना जाता कि वो जीवन मुक्त हो गए हो गए तो कोई बात ही नहीं तब तो वो वो खुद ही कहेंगे है मतलब कि यही परिस्थिति आप जाओ नहीं हम नहीं कह रहे हैं हम नहीं कह रहे वही कहेंगे उन्हीं से पूछेंगे जी आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे उन्हीं से पूछेंगे हमको अपना त्याग कर नहीं।, तो नहीं हम ब, हमको त्याग करना चाहिए पर हम उस स्थिति में है ही नहीं है ना जब ऐसा लगता है कि मैं समाधि को प्राप्त कर सकता हूं अभी बस लगने वाली है कुछ समय बचा है थोड़ा सा ही प्रबंध करना है तो समाधि लग सकती है, है वो तो जीवन मुक्त नहीं हुए ना नहीं। अगर जीवन मुक्त हो गए, गए सारा काम हो चुका है तो उनको कहेंगे जी आप कहिएगा उनसे बात करेंगे न वो भी विचार करेंगे ना ऐसा थोड़ा की मैं जीवित रहूंगा वो ऐसा बोलेंगे नहीं वो वो वो ऐसा बोल नहीं सकते वो आप बोल सकते नहीं। वो नहीं बोल सकते भाई बोल सकते तो विचार करेंगे ना वो विचार करता है बहुत बड़ा आदमी है ना फैसले यू नहीं करता है वो सोच समझ करके विचार करता है वो जल्दीबाजी से नहीं करता है वो सामने वाले का राय मांगता है सामने वाले का राय मांगता है आप बताइए क्या करना चाहिए वो अपना राय बताएगा मैं अपना राय बताऊंगा दोनों के बीच में जो उचित होगा वो करेंगे दोनों मिलकर के ऐसा थोड़ा कि बस आ, मैं अपने आप को मान रहा मैं विशिष्ट है और वो मेरे से छोटा है चल तू जा मैं तो रहूंगा ऐसा झट वो नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, लेना है ऐसा नहीं होता है वो तो फटाफट निर्णय लेने की स्थिति में भी उस फटाफट में भी वो बहुत कुछ निर्णय ले सकता है व्यक्ति ऐसा नहीं है दोनों को समझ में आता है परिस्थिति को देखना पड़ेगा ना आप जब उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करोगे करोगे तो हम भी तो उसी तरह का परिस्थिति उत्पन्न करेंगे ना यानी आपको तो छूट है कि आप अपने ढंग से परिस्थिति पैदा करो और मैं अपनी परिस्थिति पैदा ना करूं ये कैसे होगा तो हम तो कर ही रहे बता ही रहे ना हम तो बता ही रहे अगर ऐसी जि, जिस परिस्थिति में आप कर रहे हो ना उस परिस्थिति में व, वो उचित कर, कर्म ही करेंगे दोनों मिलकर के अनुचित कोई कर ही नहीं सकते जी मेरे सामने होगा और ठीक है अच्छी बात है मतलब जीवन मुक्त को और जीवन मुक्त भी जिसका हो गया जर्जर हो गया शरीर वो आज नहीं तो कल ही जाने वाला है आ, और क्या जीवन मुक्त ऐसा थोड़ा है कि जर जर होगा होगा। तो तभी जीवन मुक्त नहीं नहीं मैं ये नहीं नियम नहीं बना रहा हूँ परिस्थिति परिस्थिति ऐसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है वो ऐसी परिस्थिति में पहुँच जाता है यूँ के एक दिन में वो जीवन मुक्त थोड़ा होता है उसको तो बहुत समय लगाना पड़ता है लगा लगा करके अपनी अविद्या को संस्कारों को सबको नष्ट करता है और बहुत कुछ करता है ऐसा करते करते वो इतिश्री तक पहुँचा हुआ होता है बस थोड़ा सा अटका है बस फल समाप्त हो जाएगा तब चला जाएगा ऐसी स्थिति में पहुँचा हुआ होता है हां जी हां बताओ जल्दी समाधि तो दोनों को नहीं लगेगी हम्म लेकिन ऊपर नीचे है एक उच्च स्तर का है ठीक है हम्म अब नौवे बैठे हैं ठीक है बाहर आ जाइए ठीक है तो इस स्थिति में रह सकते हैं इस स्थिति में हम अब किन किन अब ये बताइए क्या कह, कहना क्या चाहते हैं मतलब उसमें एक म, एक बचने वाला बचने की स्थिति है और एक जाने की स्थिति है तो आप बताओ क्या कहना चाहते हैं तो आप बताओ आपको क्या आ, समझ में आ रहा है यहाँ पर वो तो छोड़ दिया आपने जो बता रहे उसी को मान रहा हूँ पीछे जो बच जाता है तो उसका लगता है तो यहां कैसे अगर इसका बहुत बड़ा फल मिलता है ऐसा थोड़ा है की जो आदमी अपनी जीवन की आहुति दे रहा है न उसको कितना बड़ा फल मिलता है उसका फल कहीं अनुचित नहीं जाएगा उसको फल मिलेगा यानी जीवित रहने का फल जो व्यक्ति को मिल रहा है वैसा ही फल इस त्याग करने वाले को भी मिलेगा ये याद रखना तो जीवित रहने मुक्त हो गया तो उसके लिए ये जो त्याग करने वाले को भी अवसर दे रहा है क्योंकि यहां पर जीवित रहकर के जो अवसर प्राप्त कर रहा है मुक्त होने के लिए ऐसा अवसर उस व्यक्ति को भी प्रदान करेगा ईश्वर यह याद रखना ऐसा नहीं है आत्महत्या मतलब जीवन की आहुति देना कोई खेल थोड़ा है और कोई थोड़ा देगा उसको वो अवसर पूरा देता है जो अवसर जीवित रहने वाले को दे रहा है ये इसका अभिप्राय है फिर फिर कष्ट में उसका क्या हुआ? क्या मतलब वो लाभ तो देगा ना लाभ तो लाभ तो पूरा देगा वो तो वैसे ही जाना है इस शरीर को अगर हमने मेहनत भी नहीं किया तो भी जाएंगे दोबारा शरीर लेंगे वो तो आपकी योग्यता के अनुसार ही तो कर रहा है मान लो अचानक कोई मेरे को मार देगा तो मैं मर गया अब अगला शरीर मिलेगा तो वो तो कष्ट तो भोगूंगा ना मैं उस कष्ट भोगने का प्रतिफल भी मेरे को ईश्वर देगा ना उसकी क्षतिपूर्ति तो करेगा ईश्वर इसकी भी करेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं एक जो उसको त्याग करने की जो क्षतिपूर्ति कोई छोटी मोटी क्षतिपूर्ति नहीं है ना वो बहुत बड़ी होगी वो करेगा ईश्वर तभी तो आत्मत्याग करने का आत्मत्याग करने के लिए बात कही जा रहे हैं ना नहीं। अगर नहीं मिलता हो तो क्यों करेंगे ऐसा नहीं करेगा तब तो तो हाँ जैसे पहले था तो इसको, भी मिलेगा वो उसका भी है कि इसको जितना अवसर मिलेगा त्याग करने का तो फल इसको भी मिल रहेगा और प्राप्त करने का जो प्राप्त करने का फल उस वक्त का जो फल उसको मिल रहा है जीवित रहने का वो फल दोनों को बराबर मिलेगा अब वो ये जीवित रहकर के जो काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है ठीक है ना उस अवसर को उसको भी प्रदान करेंगे ये भी तो फल है ये फल नहीं है क्या ये भी तो फल है अब मान लो जीवित रहकर के वो मान लीजिए वो काम नहीं करता तो तो उस, उसको, उसको पाप में लगेगा फिर जो अवसर जो दिया उसका लाभ आपने नहीं उठाया उसका पाप लगेगा उसको बिल्कुल लगेगा दूसरे को तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उसने त्याग किया तो उसका फल तो उसको मिलेगा उसको अवसर पूरा दिया, और वो अवसर को प्राप्त करके उस अवसर का लाभ उठा करके वो मुक्त हो गया अगर वो भी वो अवसर को प्राप्त करके फिर भी वो उसने ऐसा नहीं किया तो उसको भी पाप लगेगा वो तो दोनों के लिए बराबर है तो हानि दोनों की नहीं है ये याद रखना यह मैं कहना चाह रहा हूं अगर दोनों अगर उस अवसर का लाभ उठाते हैं तो दोनों को कोई हानि नहीं होने वाली है यही इसका अर्थ तो होना चाहिए पकड़ में आया हाँ जी ने ने ने। क्या नहीं आया जब आत्मत्याग कर रहा है आत्मत्याग करने का कोई फल नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए हाँ करने, करने वाले को बस वो मिलेगा हम यही तो कहना चाह रहे हैं क्या बचेगा तो आगे का मेहनत करेगा मतलब जीवित उसको जीवित रख रहे हैं ना तो जीवित रख करके उसको जो काम करना चाहे वो करे उस समय उसको कुछ वगैरह कुछ पाप वगैरह कुछ कुछ चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा उसको उसको क्या चढ़ेगा उसको तो अवसर दिया वो उसकी योग्यता के आधार पर हमने उसको दिया है जीवित रखा है अब वो जीवित रह करके उसको जो काम करना चाहे अगर वो करता है तो ठीक है नहीं करेगा तो ईश्वर दंड देगा तो वो तो अवसर मिला है ना यही तो पुण्य है नहीं जो उसको वो है तो उसको मिलेगा ना। उस चीज को तो मिलेगा। उसको भी मिलेगा उसमें तो आपत्ति नहीं है ना मतलब दोनों को बराबर ही मिल रहा है ना मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ दोनों को अवसर मिलेगा दोनों को वैसा फल मिलेगा मतलब त्याग करने का फल जो उसको मिल रहा है त्याग करने का अवसर इस, इसने दिया उसको भी फल मिलेगा अब मतलब ये रह करके जो फल प्राप्त कर रहा है वो फल उसको भी मिलेगा त्याग करने वाले को अगर नहीं मिलता तो क्यों त्याग करेगा वो गोल गोल हो रहा है गोल गोल क्या हो रहा है आप बताइए क्या गोल गोल हो रहा है हम हाँ। तो ये नहीं कहना ही नहीं चाह रहे बराबर का मतलब है यहाँ ये जो त्याग करने का जो फल है उस वो फल इस व्यक्ति को भी मिल गया क्या अवसर मिला है उसको मुक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिला ये बहुत बड़ा फल है मान लीजिए मैं आपको बंद करके कमरे में रख देता हूँ आपको कोई अवसर ही नहीं देता हूँ आगे बढ़ने का एक तो ये स्थिति है और मैं उस कमरे से आपको हटा करके ठीक है और आपको अवसर दे रहा हूं अब मेहनत करो मुक्ति के लिए आपको अवसर दे रहा तो ये अवसर देना अपने आप में बहुत बड़ा फल है ना ऐसा ही अवसर उसको भी मिलेगा त्याग करने वाले को इसलिए ये बराबर हो गया फल इस रूप में मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं कि आ, इसने त्याग किया तो अब जो जीवित रहा तो ये मेहनत करके मुक्ति में चला जाएगा तो वो भी मुक्ति में चला जाएगा बिना मेहनत के ऐसा थोड़ा मैं कहना चाहता हूं अब बताओ आप में से कोई क्या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ तो बराबर का मतलब यह है ना समझा रहा हूँ ना जी जो व्यक्ति वे, जिंदा रह गया हाँ। जो अपने दे जी तो जो व्यक्ति जिंदा रहा तो वो उसका तो पुण्यक्रमाशय तो घटना चाहिए ना क्योंकि तो उसने एक व्यक्ति की जान की कीमत के ऊपर वो बचा है तो उसका पुण्यक्रमाशय वहाँ तो पर घटेगा और और उसको अवसर तो जो मिला है तो नहीं क्यूँकी तो तो उस, उसको अवसर मिला है ना उसको घटाया नहीं उसका पुण्यकर्म बड़ा है जी, क्यों क्योंकि इधर इधर उधर मत जाइएगा मैं आप आपको अवसर क्यों दिया जा रहा है आपके कर्मों के कारण से दिया जा रहा है आपके मेहनत के कारण से दिया जा रहा है मेरे को अवसर मिला है उसने नहीं नहीं दोनों पक्ष है दोनों पक्ष है यहाँ पर मतलब दोनों पक्ष का मतलब है जो मैं, मेरे को आप अवसर क्यों दे रहे हैं मेरी योग्यता के कारण से दे रहे हैं अगर मेरी कौन सी समान योग्यता योग अच्छा जीद समय तो वाले की बात कर रहे हैं हाँ ठीक है बोलिए आप बोलिए तो समान योग्यता है तो एक व्यक्ति ने अपने प्राण क्या करे का समाज में ये अवसर उसको किस कीमत पर मिला उसके प्राण एक एक उसके प्राण देने के बाद क्योंकि इसके पास प्राण बचाए रखने का भी योग्यता इसलिए तो बचा है नहीं तो वो क्यों बचाता समान है तो अगर वो त्याग कर अगर त्याग कर रहा है तो उसका घटेगा तो इस इसका इसका क्यों घटेगा जब समान है तो दोनों को समान फल मिलना चाहिए एक का घटा रहे हो और एक का नहीं घटा रहे हो कैसे होगा जिसने त्याग किया उसका तो पुण्य बनेगा हम्म और जो बचा है क्योंकि वो उसकी कीमत पर बचा है तो इसका पुण्य कर्माश घटेगा आगे जीवन है उसमें वो बढ़ा देगा ठीक है बढ़ेगा अगर आप ऐसा कहना चाहते तो बढ़ा देगा उसमें उसमें क्या दिक्कत है दे। जो घट गए ना हाँ। उसको बढ़ाने का अवसर मिल रहा है हाँ, वो आगे बढ़ाए नहीं बढ़ाए वही अलग बात है ठीक है इस समय तो इसका घटेगा क्योंकि ये जिंदा ही उसकी कीमत पर है उसने जान दी है इस कारण से आज ये जिंदा है ठीक है तो इसका घटेगा इसका घटेगा इसका पुण्यकर्मा से घटेगा और फिर, फिर पुण्यकर्मा से कभी घटता नहीं याद रखना इस तरह तो का नहीं घटता है कर्माशे का मेरा हाँ। क्या है बताएगा वो, वो, वो कर कर्मफल का, ना। अपने, आ, कर्म फल का उपभोग नहीं किया है अच्छा ठीक है इस रूप में आप कहते हैं तो वो उपभोग रुकिए रुकिए मैं समझ रहा हूँ आपको कहना चाह रहे हैं तो उसके त्याग के कारण से ये जीवित रहा ठीक है ना तो उस उस वक्त में वो जो जीवित रहा है वो जीवित उस समान योग्यता के कारण से जीवित है तो जीवित रहने का जो उसको त्याग करने का जो उसको त्याग करके जो आगे जा रहा है ना त्याग करके जो जा रहा है तो उसको त्याग करने का फल मिलेगा ना आगे हाँ जिसने, जिसने, जिसने त्याग करके चला गया शरीर छोड़ करके तो उस मिले मिलेगा आगे कब मिलेगा में जो भी जब जब जब जन्म लेगा ना जब, जन्म लेने के बाद में जब मेहनत करेगा तब मिलेगा वो तो जी, पहले जी तो जैसा, जैसा, तो हमें नहीं तो कैसे मिलेगा। जैसा तो, भी मिलेगा जैसा मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है तो उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि इसका इसका पुण्य घटेगा तो पुण्य प्रयोग हाँ? तो तो हाँ। कर दिया हूँ तो घटेगा उसमें तो, उस तो कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है इससे आप क्या कहना चाहते है इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ की इस तरह से तो व्यवस्था जी बन सकती है लेकिन जो आप जो कह रहे थे की इस व्यक्ति ने जीवन दान दे दिया और फिर जो बचा हुआ जो व्यक्ति है अब उस व्यक्ति को उसके समान पुण्य कर्म मिलेंगे इसके इसके पुण्य कर्म बनेंगे उसका भी कोई मतलब ही नहीं समझ में क्या पुण्य कर्म बनेंगे इसका हुआ व्यक्ति है उसको भी पुण्य कर्म बनेगा उसका भी उसका क्यों बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्यों बनेगा उसका तो घटेगा नहीं उसको अवसर दिया ना पुण्य करने का ये तो है पुण्य करने का अवसर दिया अगर नहीं देता तो उसने पुण्य करने का अवसर दिया है ना अलग तो बात, बात क्यों है कमाल है जब अगर ऐसा नहीं है तो, तो, तो, तो समय आत्महत्या परत्यागो वाली बात ही नहीं रहेगी क्योंकि आप ये दो समान योग तो तुम त्याग कर दो चाहे मैं त्याग कर दू और तो दोनों स्थिति में दोनों बराबर है अंतर नहीं पड़ेगा दोनों बराबर है दोनों स्थितियों में चाहे आप करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं पहले सुनो मेरी बात सुनिए हाँ जी। बराबर इसी स्थिति में है कि अगर मैंने अपना त्याग किया मेरा मेरे को जो पुण्यक्रम मिलेगा अथवा तुम जो त्याग करोगे तुमको जो पुण्यकर्म मिलेगा वो दोनों बराबर रहेंगे उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा अगर इसमें अंतर होता मान लीजिए मैं फिजिक्ष हूँ नहीं तो विशिष्ट तो, तो छोड़ दीजिएगा अंतर समझाने और मैं चला गया गया तो फिर आ, तो अंतर आ गया ना तो ज़्यादा नहीं उस अर्थ में मेरे को आपत्ति नहीं है केवल उसका गठ ही नहीं रहा है उसका भी बढ़ रहा है क्योंकि उसको सामने वाले को अवसर देने का फल भी मिलेगा अगर अवसर देने का फल नहीं मिलता है तो फिर तो वो त्याग नहीं कर सकता कि एक तो मर गया मिल मिल रहा रहा है है तो जीवित उसको क्योंकि दोनों समान होने के कारण से अतिरिक्त फल नहीं देखिए अतिरिक्त फल नहीं लेगा दोनों को बराबर है यही मिलेगा कि जब वो त्याग करके गया तो उसको भी अवसर मिलेगा आगे के लिए और ये जीवित रह करके भी आगे के लिए अवसर मिल रहा है उसको लेगा कत पता नहीं है आप ईश्वर पर भरोसा नहीं है पता नहीं क्यों बोलते हो आप है फिर फिर पता नहीं बोलो नहीं इतना मतलब उस त्याग करने का तो उसको तो उतना तो करना पड़ेगा और ये ये जो रु, रुक रहा है ना उसके समान योग्यता वाला होने के कारण से रुक रहा है वो तो समान योग्यता वाला वो ऐसा करेगा वैसा करेगा ही नहीं है उसको त्याग करने का तो अवसर मिल ही रहा है उसको तो करने हुँ, हुँ, जीवे जीवे वाले को पुण्य मिलेगा मतलब तो इसका तो जीवन तक तो उस से से उसको अवसर दिया जा रहा है तो बस इतना इसलिए बराबर हो जाते दोनों इतना पुण्य मिलेगा की बिल्कुल फिर तो दोनों में समानता क्यों दिखा रहे हैं आप ये जब समय आत्मत्याग परित्याग होगा अगर आप खुद त्याग करे तो भी कोई बात नहीं है वो त्याग करे तो भी क्या है। ये दोनों की बराबरता होने पर ही वो ऐसा करेंगे अगर दोनों की बराबर नहीं होती तो फिर वो त्याग करने वाले को अगर अधिक फल मिल रहा है और ये रह करके कम फल वाला बन रहा है तो ऐसा क्यों चाहेगा वो नहीं तो बराबर है कोई भी त्याग करे मिलता है मिलेगा मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ उसको भी पचास प्रतिशत पुण्य मिलेगा ये बराबर यही अर्थ नहीं अगर यही होता है ना तो आपका कथन ये है की त्याग करने वाले को जो अधिक फल मिलने वाला है ना अधिक अधिक नहीं बराबर बराबर ये ये पहले सुनिए पहले सुनिए इधर उधर मत जाओ अब इधर उधर जा रहे हैं जब वो जीवित रह रहा है ठीक है ना जीवित रहता हुआ व्यक्ति को जो त्याग करने वाले को जो फल मिलेगा वैसा ही फल जीवित रहने वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छा अब नहीं मिल, मिलेगा तो उसलिए वो क्यों जीवित रहना चाहेगा रहना चाहेगा क्योंकि वो समाज के कार्य करेगा और तो तो इसको इसका मतलब है उसको फल मिल रहा है ना पुण्य तो कमाएगा मतलब वहीं पर आएगा ना आजी? नहीं थी थी थी। हाँ जी बस थोड़ी सी बस की बात ये आ रही है कि वो बच गया है अब बचने के बाद आपका पक्ष ये है कि उसके उस वो जो तरमाश है उसका जो बनेगा बचे वाले का वो उतना ही होगा जो मरे वाले का तरमाश है जो गया है जो जिस व्यक्ति ने त्यार किया है उसको जितना पुण्य फल मिलेगा आपके अनुसार जो बचा हुआ उसको भी उतना ही पुण्य फल मिलना चाहिए तभी तो बराबर होगा ऐसा आपका कहना है ऐसा हाँ, भी होगा हो मानेंगे तो फिर हाँ, एक कोई हाँ। फिर यही मानना पड़ेगा की वो उतने ही वैसे ही कर्म कर सकता है कि जितने उसके पुण्य कर्म बने होंगे जो मरने वाले के वो तो बंदिश में आ गए एक और मान लेंगे तो हो सकता है ये जो जीवित है वो जो कर्म करेगा उसको जो पुण्य मिलेगा उसका पुण्य वो भी मिलेगा नहीं ऐसा ऐसा हम तो कहना नहीं चाह रहे और दोनों को मिलेगा यही बराबर है बिल्कुल कोई भी चीज नहीं है सर तो जी दोनों को मिलेगा हाँ। और जी उस व्यक्ति को भी जैसे जो गया है कोई सभी व्यवस्था की क्षतिपूर्ति समय वगैरह की उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो तो जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है लेकिन जो व्यक्ति जो बचा है तो वो जो बचा है अब तो उसकी स्वतंत्रता है वो करे ना करे क्या कैसे करे कितना करे ज्यादा करे कम ठीक है तो जी उसका पुण्य कर्म जो जिसने त्याग किया उसके पुण्य कर्म के बराबर कैसे हो सकता है जब ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था थी जिसने तैयार किया है वो अपने जन्म में जब ईश्वर उसको अवसर देता है आ, करने का उसमें भी तो उसकी स्वतंत्रता है करे ना करे फालतू मध्य में बुरा तो वो वो एक अलग बात तो है वो तो दोनों के लिए बराबर है दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। आ, हम ये बात कैसे कह सकते हैं जिसने त्याग किया है उसका कि पुण्यकर्म और जो बचा है उसके पुण्यकर्म के बराबर हो जाए अगर नहीं होता है तो फिर ये समय आत्मत्याग पर त्यागो वाला नहीं बनेगी बात है क्या मिलना। नहीं ये सठीक आप कह रहे हो ना ये अगर ये यह... नहीं सूत्र नहीं वो तो आपका अर्थ तो लगेगा अगर अगर ऐसा अगर माना जाता है तब तो फिर वो ना तो वो त्याग करना चाहेगा ना ये त्याग करना चाहिएगा ऐसा होने पर तू त्याग कर ले तो तेरे को भी वही व्यवस्था मिलेगी मैं त्याग कर लूं तो मेरे को भी वही व्यवस्था मिलेगी बोल भाई क्या करना है चलो मैं चला जा जा तो क्या करना है तो उस में तो फल तो समान हो ना दोनों को त्याग करने, करने वाले का फल समान है किसके समान है पचास प्रतिशत चाहे मैं क्या करूँ चाहे रामदे जी त्याग करें चाहे ये भी क्या करेंगे उनको त्याग करने का वही उनके समस्या मिलेगा जो मैं क्या जितना मेरे को मिलेगा वही मिलेगा तो तो से कोई भी कर लो इतना है कि कि मैं अवसर दे रहा हूं इनको, कि इनको, दे तो इनको ये मेरा मेरा अलग बढ़ जाएगा ठीक है इस पर और विचार कर लेंगे आप जो कहना चाहते हैं हाँ जी विशिष्ट है आत्मान किसका स्वामी जी है ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना। तो उसका समाधान मैंने किया है ना आप निर्णय देने वाले विशिष्ट आत्मत्या आत्म का क्या करना है आपको पूछना है कि क्या करूँ नहीं आपने प्रसंग क्या रखा है वो जीवन मुक्त है ऐसी स्थिति में है, है तो गुणों में विशेष है तो सीधा आपको क्या करना चाहिए आप त्याग नहीं करना <laughs> ऐसा कैसे आप कहना चाह रहे हैं त्याग नहीं करने आपने जो मैं पह, पह, पहले पहले आपने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की थी उस परिस्थिति का उत्तर दिया और इस परिस्थिति इस में तो ठीक है जो विशिष्ट है उसके लिए त्याग करना पड़ेगा अब पूछना नहीं कि मैं क्या? आपको नहीं हमको दिख रहा है ना ये जीवित रहने वाले नहीं है ये मरने वाले वैसे ही मरने वाले हैं जीवन मुक्त हो चुके हैं उस स्थिति में क्या करोगे आ, तो उस स्थिति में, क्या करेंगे? उस में तो यही कहेंगे जी आपको तो वैसे ही जाना है आप चले आप तो जाइए आप आपको तो वैसे ही जाना है क्योंकि जी विशेष अपने आप जाएंगे उसमें तो कोई बात ही नहीं है वो परिस्थिति के अनुसार ही तो उत्तर होगा क्योंकि जो भी करने वाला है अगर मैं ऐसा करता हूँ उनको, उनको ही जाने देता हूँ और मैं बच रहा हूँ या तो अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं पाप, पाप कर रहा हूँ ये माना जायेगा अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो पाप ही नहीं है परिस्थिति ऐसी है आप खुद कह रहे हो जीवन मुक्त है उनका काम हो चुका है उनका यहाँ रहने को कोई काम ही नहीं है बस केवल शरीर बचा हुआ है इतना ही है तो जब ऐसा ही है तो उन्हीं को जाना चाहिए उस विशिष्ट योग्यता के लिए ये बात नहीं है बिल्कुल कहेंगे हाँ वही बिल्कुल कहेंगे, ये कहेंगे कि में तो में तो आत्मा है। वो तो कहा है तो उसका समाधान करेंगे ना जैसा मैं कर रहा हूँ वो समाधान कर रहे हैं ना ऐसा थोड़ा कि वहां लिखा है ऐसा करना है वो तो समाधान करेंगे अपने आप कि उसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है और मेरा काम हो चुका है वैसे मेरे को जाना है आज नहीं तो कल चला जाऊंगा मैं और आप जाओगे तो आपको जो अवसर मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा इसलिए वो बुद्धिमत्तापूर्वक मेरे को रखेंगे कुछ चले जाएंगे ऐसा है अगर मैं कह दूंगा जी आप ही जाओ तो उसमें भी कोई पाप नहीं है अगर ऐसी परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति नहीं है तो अपने आप आत्मत्याग करेंगे उसमें तो क्या दिक्कत है हो गया सूत्रार्थ प्राणों वाली बात कर ली है, मरने वाले सामान्य जीवन में वहाँ तो वहां तो अब तो बात ही नहीं है ना वहाँ तो जो विशिष्ट व्यक्ति है तो उसी को अपना को करना है वहाँ पर वो तो मरने की बात ही नहीं तो अब अपना अलग ही हो जाएंगे उसमें क्या दिक्कत है नहीं अगर प्राण संकट ही नहीं है अगर भोजन एक ही व्यक्ति को मिलने वाला है तो हम तो अपने आप को हटा देंगे आप खा लो उसमें कोई बात ही नहीं है विशिष्ट आगे, आगे दे, दे देते हैं तो, तो ले लो, तुम ले लो। ऐसा देगा ही नहीं ना वो फिर वो विशेष क्या हुआ वो जो भी करेगा योग्यता के अनुसार करेगा याद रखना तो ऐसा नहीं करेगा वो तो फिर राग से करेंगे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको स्वामी स्वामी जी हमको फल देते दे थे ठीक है ना ताजा फल भी है और बासी फल भी है हमको बासी फल देते दे थे तो हमको बहुत बुरा लगता था प्रारंभ में देखो ये कैसा दे रहे हमको फल ठीक है ना वो तो योग्यता के अनुसार दे रहे हैं अगर वो बासी हमें दे रहे हैं और मतलब ताजा हमको दे रहे और बासी वो खुद थोड़ा खाएंगे फिर फिर तो योग्यता के अनुसार ये गलत व्यवहार होगा मतलब फल खराब नहीं है खराब नहीं दे रहे हमको ये याद रखना फल तो ठीक है ये फल एक जी? हाँ जी एक कल के एक ताजा है जैसे सब्जी है मान लीजिएगा आज आ, आज ही तोड़ करके लाए ताजी सब्जी है और एक दो दिन पुरानी सब्जी है खराब दोनों नहीं है लेकिन एक ताजी है और एक कल की है तो वो तो कल की सब्जी मेरे को देंगे वो आज की कभी नहीं दे सकते स्वामी जी वो इनका उनका पूरा व्यवहार ऐसा ही होता है रोगो कोई गलत नहीं कर रहे होता योग्य व्यवहार कर रहे हैं लेकिन ये अभी समझ में आता है, उस, उस समय तो जब समझ नहीं होता तो कैसे समझ में आएगा उस समय तो हमको बहुत बुरा लगता था देखो कैसे करते हैं हा? हमको कैसे दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं। देखो बिल्कुल चार पांच दिन की दस दिन की ऐसे उठा के दे रहे हैं हमको हमको दिखमंगे है क्या हा? ऐसे थोड़े दे रहे हैं ऐसा लगता था वास्तव में लगता था बोल नहीं सकते थे मन में तो लगता था ना आज हम बोल रहे हैं क्योंकि समझ में आ रहा है और अगर समझ में नहीं आता तो आज भी नहीं बोलते समझ में आता तो इसलिए यथा योग्य व्यवहार तो व्यक्ति जानकार व्यक्ति यथा योग्य ही व्यवहार करता है और अनजान व्यक्ति अयोधा योग्य व्यवहार करता है वो दिखाने के लिए करता है देखो मैं तो भाषी रख रहा हूं आपको बढ़िया दे रहा हूं देखो वो तो दिखा है वो यथा योग्य थोड़ा है हां कई बार सामने वाला समझ नहीं सकता है ना उसके लिए कभी कर लेते हैं तो अलग बात है उसको समझ है ही नहीं है वो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति है तब तो हम कहते भाई ठीक है तुम ले जाओ मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो उसको समझ नहीं है वो दुरुपयोग करने वाला आदमी है समाज में और अनीति फैलाने वाला व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति से बचना ही पड़ता है तो ठीक है उसको बढ़िया भी दे सकते हो वहां तो अनिति को रोकने के लिए अव्यवस्था को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन समझने वाले हैं तो उस स्थिति में वो ऐसा ही देना चाहिए और हमको मन में लगता था इतने मात्र से वो हमको अच्छा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम समझ सकते हैं हा? हम एक और से ये भी तो विचार उठाते हैं ना हो सकता है मेरी योग्यता कम इसलिए ऐसा दे रहे हैं ऐसा भी तो एक विचार उठता है ना मन में फिर भी बुरा लगता था क्योंकि उतनी पूरी योग्यता नहीं है कि इसको इदमित कह सके और जब वो योग्यता आ जाए तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है तो तो अगर ये किया, तो ये किया पाप बिल्कुल पाप है मैं कब कह रहा हूँ इसको तो पुण्य तो पाप है अज्ञानता हाँ। अज्ञानता हाँ, हाँ, हाँ, के कारण से भी तो पाप कर्म मन से भी तो बहुत पाप कर्म होते हैं हमने बहुत काम पाप किए गुरु के प्रति अच्छा। लेकिन तो कमाल है पाप तो पाप ही होता है नुकसान क्यों नहीं होगा ऐसा नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है मा, मानसिक पाप तो है वो मानसिक पाप इसलिए पाप है क्योंकि उस मानसिक पाप के कारण से तो आगे चल करके मैं शारीरिक पाप करूंगा आज मैं जो शरीर से पाप करता हूं उसके पीछे मानसिक पाप हो चुका है अगर मानसिक पाप नहीं होता तो मैं शरीर से कभी पाप नहीं कर सकता आज जो भी व्यक्ति शरीर से पाप कर रहा है इसका मतलब उसने मन से पाप कर चुका है उसने कर लिया है शारीरिक में आएगा तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है वो आएगा ही शारीरिक रूप में मानसिक रूप में अगर आपने किया है तो आज नहीं तो कभी ना कभी वो शारीरिक रूप में आएगा किसी जन्म में कभी भी किसी भी जन्म में आ सकता है संस्कार तो बना है वो कभी भी आपको क्रियान्वित कर सकता है वो संस्कार बिल्कुल तो हाँ तो हाँ तो बहुत सोचना पड़ेगा आपको अब आपको समझ में आना चाहिए आपको हाँ अब हाँ, हाँ, आप आप देखो ब्रह्म मुनि जी के बारे में आप क्या कर रहे हो ठीक <laughs> <laughs> बात है आज सच बोल रहे हैं अच्छी बात है सबसे ज्यादा तो मतलब कर्म फिर मन से बनते बिल्कुल क्योंकि बूंद बूंद वो दिखता तो बूंद है लेकिन वो बूंद बूंद तो गढ़ा बर जाता है सबसे ज्यादा मानसिक कर्मों का फल मिलता है आदमी को क्योंकि शारीरिक कर्म तो कोई कोई करते हैं हम किसी को हमने मैंने एक थप्पड़ मारा तो एक बार मारा होगा पता नहीं मन से तो सैकड़ो हजारों करोड़ों नहीं अरबों खरबों अनगिनत किया है <laughs> मतलब अनगिनत किया है मन से तब जाकर के शरीर से एक बार थप्पड़ मारा और वो एक, एक अरब मानसिक पर कर्म और यहां एक बार थप्पड़ वो वो बाहर ही पड़ता है तो जी हाँ मानसिक कर्म करते, करते तो कर्म इस, इस, मा, कर्मों का फल मानसिक रूप से मिलता है वाचनिक कर्मों का फल वाचनिक रूप में मिलता है शारीरिक कर्मों का फल शारीरिक रूप में मिलता है वो तो है ही हाँ तो रहना ही आप देखेंगे ना बहुत अच्छा शरीर है बहुत अच्छा परिवार है सब कुछ है बुद्धि ठीक नहीं है देखा होगा ना आपने लोगों को स्वामी जी अभी तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है। अभी ज्यादा टेंशन हाँ जी, तो जी। हाँ। नहीं वो केवल एक ही कारण नहीं है और बहुत सारे कारण है लेकिन लेकिन आप देखेंगे ना सब कुछ ठीक है लेकिन बुद्धि काम नहीं करती उसकी और हाँ मतलब मतलब कोई तो ऐसा होगा कारण कोई ना कोई कारण होगा उस कारण से वो भोग रहा जीवन भर भोगेगा देखो सब कुछ ठीक है सब कुछ है उसके पास में लेकिन बुद्धि नहीं नहीं चलते चलते तो बुद्धि खराब हो है वो एक अलग बात है वो वर्तमान का हो गया वो तो वर्तमान का हो गया पहले तो अभी तक ठीक रहा कल को पागल हो गया तो वर्तमान के पुरुषार्थ के कारण से है लेकिन जो बचपन से उसको शेरी पैदा होने के बाद में ही उसकी बुद्धि विकास हो ही नहीं बुद्धि की विकास नहीं हो रही है और वो मेंटली है हो ही नहीं सकती है वैसा ही रहेगा तो वो तो कर्मों का ही फल है तब हाँ जी प्रायश्चित तो है जो अब तक किया है ना वो आगे ना करने के लिए प्रायश्चित करो पुण्य ज्यादा करो क्या लेंगे? आप बोला ना कि यदि तद अदुष्ट ना भी देते प्रवृत्ति विशिष्ट व्यक्ति में प्रवृत्त हो जाओ जिन जिन के बारे में आप गलत सोचा है ना और उनसे अलग जो अच्छे अच्छे आपको लगते जिसको भी आप अच्छा मानते उसके बारे में बहुत अच्छा सोचना होता नहीं है याद रखना नहीं उसके बारे में सोचते हैं जो अच्छा बराबर हो गए ना आपको ज्यादा करना है ना जा, जो हाँ ज्यादा करना है ना आपको जो जिन जिन लोगों के लिए आपने गलत सोच रखा है अब वो उनसे अच्छे जो लोग हैं उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तब आपका बराबर हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा आपका वो तो उसका तो कहीं जाएगा नहीं उसका तो मिलेगा ही मिलेगा अब प्रायश्चित जो होता है वो आगे मिलने वाले को रोकने के लिए होता है प्रायश्चित जो होता है वो आगे जो मिल सकता है उसको रोकने के लिए होता है हाँ अनागत दुख को रोकने के लिए होता है जितने भी प्रायश्चित होते हैं वो अनागत दुखों को रोकने के लिए ही होते हैं अगर वो प्रायश्चित नहीं करेंगे तो अनागत दुख दोबारा आएगा फिर परेशान होंगे उसको रोकने के लिए जो किया है उसका तो फल भोगना ही भोगना है ज्यादा फल ना भोग उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है ऐसा जैसे किसी ने ज्यादा खा लिया पेट बहुत बढ़ गया और दर्द हो रहा है या और कोई समस्या है तो प्रायश्चित करता है क्या करता है उपवास, उपवास करता है ऐसा ठीक है इसको यहीं पर रखते हैं इतना ही हो गया ना सूत्र सूत्रकार् सोलवा तो रह गए हो गया हो गया ना आप क्या विचार करना नहीं मैं विचार करूंगा जो आपने पक्ष रखा वो विचार करूंगा कोई जरूरी थोड़ा कि कल ही विचार के बताऊंगा सूत्रार्थ लिख लीजिए विशिष्ट, थी। थी। हाँ। विशिष्ट।, विशिष्ट व्यक्ति होने पर स्वयं विशिष्ट व्यक्ति के लिए त्याग कर देना चाहिए विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति व्यक्ति के की उपस्थिति में वो एक ही बात है विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति में, में स्वयं का त्याग करना चाहिए विशिष्ट के लिए विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति में विशिष्ट व्यक्ति के लिए स्वयं का त्याग करना चाहिए हाँ जी नहीं एक आनी मैं देख रहा हूं कितने दिन आज बुधवार है ना गुरु शुक्र शनि तीन दिन है हाँ जी मतलब हाँ वो जाना चाहिए क्योंकि हमने ये विचार किया है ना कि उनको उसी तरह टिकट बनवा लिया उन्होंने तो वो करना है ताकि वो परीक्षा देकर के जा सके हाँ जीश ओंकार को नमस्ते